विद्या ऐसा प्रश्न होगा उत्तर दिया जाता अभिज्ञा जिसकी दिखाई देती है उसकी भी अभिज्ञा जिसकी दिखाई देती है जिसकी दिखाई, दिखाई देती है उसकी भी फिर क्या प्रश्न हो गया दृश्य पे किसकी अभिज्ञा दिखाई देती है तो इसका उत्तर क्या हुआ असृष्ट के से यहाँ कहा जाता है ये प्रश्न है ना दृष्ट के अविद्या किसकी दिखाई देती है ये प्रश्न हुआ असृश्य के यहाँ कहते हैं किसकी अविद्या दिखाई देती है दस अविद्या दृष्टि किसकी अविद्या दिखाई देती है यह प्रश्न असुद्ध है यह प्रश्न निरक्षर है व्यर्थ या प्रश्न व्यर्थ है कथम कैसे यह प्रश्न कैसे व्यर्थ है तो अब बताते हैं खेद अविद्या वृष्ठ के यदि अविद्या दिखाई देती है यदि अविद्या दिखाई देती है तो सर्वंतमी पी अविद्या वाले को भी यदि अविद्या दिखाई देती है तो अविद्या वाले को भी दिखते थे ठीक है विद्या दिखाई देती है अविद्या यदि अविद्या दिखाई देती है तो अविद्या वाले को भी जैसे जैसे एक दिखाई विद्या है अविद्या के साथ यदि अविद्यालय को देख रहे हैं तो अविज्ञा देखा तो तो तो तो किसी है लेकिन सच नहीं बनेगा तक उपलब्धि और अविद्या वाले की उपलब्धि होने का और अविद्या वाले एक ज्ञान होने पर और अविद्या वाले की उपलब्धि होने पर क्या विद्या और अविद्यालय की उपलब्धि पर विद्या सत्य वह प्रश्न उचित नहीं है यह प्रश्न करना उचित नहीं है लगभग यदि दिखाई गई है या विद्या वाला भी दिखाई है जब अविद्या वाला दिखाई देता है तो प्रश्न करना उचित नहीं है ये तो वृक्षांत से बताते हैं कि दो क्योंकि तो गो वाले की उपलब्धि होने पर उपलब्धि का मिल क्यूँकी गो वाले की उपलब्धि होने पर गाय किसकी है क्योंकि गाय वाले की उपलब्धि होने पर गाय किसकी है ऐसा बैठने सार्थक नहीं होता ऐसा बचने सार्थक नहीं होता अगर गाय वाला आपको देख लिया ये व्यक्ति गाय वाला है ये व्यक्ति गाय का स्वामी है ऐसा बच्चों को देख लिया तो गाय किसकी है कैसे करते क्योंकि गोवती उपलब्ध गोवत्ती है क्योंकि गाय वाले की उपलब्धि होने पर गाय किसी है या प्रति करना सार्थक नहीं होता है तो इसी प्रकार क्या है जब विद्या वाले की उपलब्धि होने पर वह विद्या कहती है ऐसा प्रशिक्षण नहीं करना अब देखना दृष्टान का दृष्टान से क्या अच्छा ठीक ठीक द्वितीय पाठ इस तरह से भी है ना हो सकता है ना ठीक है शंका आ रही है पूर्ण आ रहा है की सुन लेना गाय का, ले का प्रत्यक्ष है और गाय वाले का भी प्रत्यक्ष होता है गाय का दा प्रत्यक्ष छोटा है और गाय वाले मतलब गाय के स्वामी का भी प्रत्यक्ष होता है अब गाय और गाय वाले दोनों का प्रत्यक्ष होने के कारण उनके संबंध में भी प्रत्यक्ष अच्छा। तो है उनका संबंध भी प्रत्यक्ष है तो फिर यहाँ प्रतिगर गाय प्रत्यक्ष है तो उनका संबंध भी प्रत्यक्ष अब यहाँ देखेंगे कि अविद्या तो प्रत्यक्ष है अविद्या क्या है प्रत्यक्ष है और अविद्या वाला प्रत्यक्ष नहीं है जब अविद्या वाला मतलब अविद्या वाला प्रत्यक्ष नहीं है ध्यान देना यहाँ का गाय और गाय वाला दोनों प्रत्यक्ष है और यहाँ अविद्या जितने है वो प्रत्यक्ष है हो रहा है उसका प्रत्यक्ष तो नहीं हो रहा जैसे जैसे गाय और गाय वाला ये दोनों प्रत्यक्ष है वैसे अविद्या और विद्या वाला ये दोनों प्रत्यक्ष हैं नहीं मान लो अविद्या कितने है आत्मा में है धर्म में है तो उसका प्रत्यक्ष आया अपना अविज्ञा अविज्ञ गाय और गाय वाला प्रत्यक्ष होने के कारण इनका संबंध भी प्रत्यक्ष है अविद्या और दोनों का प्रत्यक्ष है न होने के कारण इनके संबंध का प्रत्यक्ष हो जाता है अविद्या वाला यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है मनु सब देख संदेह को सूचित करता है की दृष्टान या विषम है सर्वता प्रत्यक्ष गाय और गाय वाले का प्रत्यक्ष प्रबंध गाय और गाय का प्रत्यक्ष होने के कारण उनका संबंध भी प्रत्यक्ष है संबंध भी प्रत्यक्ष है इसलिए दावा कष्ट या प्रश्न है का कष्ट या प्रथम निरर्थक है तथा अविद्या का प्रद्वान प्रत्यक्षा अविद्या और अविद्यावान ये दोनों प्रत्यक्ष नहीं है केवल अविद्या प्रत्यक्ष होने पर भी दोनों प्रत्यक्ष है क्या इसे न कहा जाएगा केवल अविद्या प्रत्यक्ष है दोनों प्रत्यक्ष है क्या इस आधार पर नविद्या प्रत्यक्ष होना पर अविद्या और अविद्या वाला प्रत्यक्ष अविद्या और अविद्या वाला ये दोनों प्रत्यक्ष है एक का प्रत्यक्ष होने पर भी दोनों का प्रत्यक्ष है क्योंकि अविद्या और अविद्या वाला ये दोनों प्रत्यक्ष है जिससे प्रश्न निरथक होता है जिससे अभिद्या या प्रश्निथक होता प्रश्न है अविज्ञा कक्ष प्रश्न निर्थक होता कब निरथक होता की जब ये दोनों प्रत्यक्ष होते तो दोनों प्रत्यक्ष है क्या पंक्ति लगाना तथा उसी प्रकार अभिज्ञा का प्रत्यक्ष होना अविद्या और अविद्या वाला तो ये दोनों प्रत्यक्ष नहीं है जिससे जिसके कब बल लेना इन दोनों के प्रत्यक्ष होने पर प्रश्न निर्थक होता और है ऐसा ऐसा प्रश्न यहाँ निरथक नहीं अभिज्ञा कक्ष बना रहेगा ठीक है अब देखना अब फिर यहाँ पर ये प्रश्न बना रहेगा तुम बता बता तो बताता है अप्रत्यक्ष वाला हमने बताया ना अविद्या प्रत्यक्ष है पर अविद्या वाला प्रत्यक्ष नहीं है तो वही वास्तविक कहते हैं अप्रत्यक्ष अविद्या वाल के साथ क्या प्रत्यक्ष अविद्या वाले के साथ अविद्या का संबंध ज्ञात होने पर तुमको क्या लाभ होता है तुमको क्या अविद्या कैसा है अविद्या वाला पैसा है आप प्रत्यक्ष अविद्या वाले के साथ अविद्या का संबंध ज्ञात होने पर अप्रत्यक्ष अविद्या वाले के साथ अविद्या का संबंध ज्ञात होने पर आपको क्या लाभ होता है आपको क्या लाभ होगा जिसने बोला ना कि वहाँ तो प्रश्न रखक नहीं वाला दोनों का किया तो है क्योंकि क्या होने के कारण उसका संबंध भी प्रत्यक्ष है तो क्या कहा जाएगा दोनों का प्रत्यक्ष होता है नहीं। एक व्यक्ति चैतमित्र दो दोनों साथ रहते हैं कोई प्रश्न करे घर में भी समय एक होगा एक घर में चेक मित्र दो व्यक्ति रहते हैं एक व्यक्ति बाहर चला गया एक घर के अंदर है कोई पूछ तुम्हे दोनों है दोनों नहीं है ना उसी हिसाब से बोला गया था दोनों प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए क्या है यहाँ प्रश्न बनेगा क्या प्रश्न बनेगा अविद्या कस के तो फिर अविज्ञा कितनी है अर्थात अभिज्ञा का संबंध कितने है अभिज्ञा किसकी है अर्थात अभिज्ञा का संबंध कितने है तो इस वो सिद्धांतु ने पूछा कि प्रत्यक्ष अविद्या वाले के साथ अप्रत्यक्षा अप्रत्यक्ष या विद्या वाले के साथ अविद्या का संबंध ज्ञात होने पर आपको क्या लाभ होगा तो यहाँ पर बताते हैं अविद्या अनर्थ हित्व अविद्या का, जा का अनर्थ हिस्त होने के कारण उसका निवारण किया जा सकेगा अविद्या का अनर्थ हिस्त होने के कारण उसका किया जा तो जानने से क्या होगा तो जैसे कि अनर्थ का हेतु है तो जन्म करके हम पर अभिज्ञा किसमें तो वहां तो से अभिज्ञा को लगा दिया जाएगा बताइए अभिज्ञा किसम है ऐसा अभिज्ञा का अनक हेतु अन्य हेतु अनुत्व अभिज्ञा का अनुप्त होने के कारण या अविज्ञान हेतु होने के कारण उसका परिहार किया जाता है किया जाएगा ये कुछ ने कहा ना सिद्धांति कहता है कि की विद्या जिसकी विद्या है वह उस विद्या का परिहार कर लेगा जिसकी विद्या है वह उस विद्या का परिहार कर लेगा तो करता मेरी ही अविद्या है मेरी ही अविद्या है अब फिर सिद्धांति कहता है की सर अभिज्ञ जाना थी क्या कर बंतम आत्मान जाना थी सर अभिज्ञा जाना अविद्या को जानते हो और तब सदव और नवि तो वाली आत्मा को जानते हो मेरी यह अविद्या है ईशादी ने कहा मेरी अभिद्या है तो क्या सिद्धु बा सिद्धांति में कहा पूर्व पक्षी कहता है जाना मैं जानता हूँ तू प्रत प्रत्यक्ष नहीं जानता हूँ दोनों को प्रत्यक्ष नहीं जानता हूँ अविद्या को जानता हूँ क्ष जानी का अविद्या को जानता हूँ प्रत्यक्ष नहीं जानता है अनुमान से जानते हो यदि दोनों को अनुमान से जानते, जानते हो तो कसम संबंध ग्रहणम तो अविद्या और अविद्यावान के संबंध का ज्ञान कैसे होता है तो अविद्या और अविद्या वाले के संबंध का ज्ञान कैसे होता है तब देखना यह ना तो था ना कष्ट विद्या तो क्या था जिस्टी दिखाई देती है जिसकी मतलब जिसकी अविद्या में आती है यदि देखने को ज्ञान सामान्य माने तो तब तो कमे उसको जैसा बताया वही लगाइए अब ध्यान देना की वो, वो क्या बोला अविद्या को जानता हूँ अविद्या वाली आत्मा को जानता हूँ नहीं नहीं किसने कहा मे अविद्या किसने कहा तो सिद्धांति ने क्या बोला अभिज्ञा को जानता है अभिद्या वाली आत्मा को भी जानता है तो फिर पक्षी ने कहा क्या कहा अभिद्या को जानता हूँ प्रत्यक्ष नहीं जानता हूँ सिद्धांति कहता है जाना की यदि तुम हनुमान से जानते हो तो ये बताइए इन दोनों के सम्बन्ध का ज्ञान कैसे होता है किसका सम्बन्ध विज्ञा हो अविज्ञावान का सम्बंध का ज्ञान कैसे होता है आज ये पंखी लगाइए की तत्काले तत्काले नीचे है संबंधा नीकर देखो कि तत्काले तत्काले अर्थ है अविद्या के प्रति जब अविद्या को जान रहे हैं न अविद्या के जानने के समय या अविद्या के प्रति क्या कहेंगे अविद्या के जानने के समय अभिज्ञा के जानने के समय या अविज्ञा के ज्ञात होते समय अभिज्ञा के ज्ञात होते समय तो ज्ञाता का व्या के साथ संबंध का ज्ञान नहीं हो सकता है संबंधा भीतर चज्ञों की सब पहले क्योंकि अविज्ञा के ज्ञान के समय अभिज्ञा के ज्ञान जानने के समय कुछ ज्ञाता का जय भूत अविद्या के साथ संबंध का ज्ञान नहीं हो सकता है जिस समय को आप जान रहे हैं उस समय क्या है अविद्या के संबंध का ज्ञान नहीं हो सकता है शुभ ज्ञाता का ज्ञान नहीं हो सकता है को नहीं जाना ज्ञाता है जो अविद्या को जान रहे हैं उस समय उसके संबंध को नहीं जाना जा सकता है क्यों नहीं जाना जा सकता है तो बताते हैं अविद्यान यो थोड़ा कौन सी अविद्यान गृहत्व क्या लिया पागल ने यार क्या क्या देखा तेरे घर में घर में हेल्प क्लब अब अद्ञा दृहत्वा अभी अभी गृह आत्मना आत्मन तो तो है ना, ना ना संबंध ना में जात्र उसमें देखना उसमें आनंदगुरी में क्या है अभिज्ञान या दूसरी टीका लिखाया है चलिए आप जो है ना ये बास्पति पंक्ति लगा लीजिए ऐसा कहेंगे इसी भाष्पति पंक्ति का आयता है अब इस पले विज्ञान लिखा है वही लगा लो कोई बात नहीं है कैसे कहेंगे अभिद्या मैडम अविद्या को विश्व जब आप अविद्या को जानते हैं घट का ज्ञान होता तो है घट को जानते हैं तो किसे क्या बनता है अब भट्ट को जानते हैं तो विषय पता और अविद्या को जानते हैं तो किसे कौन लगा तो वही है अविद्या को कैसे जाने विश्व अविद्या विषय है तो उसको कैसे जाने विश्व क्या दंड को जानते हैं विषय रूप से अविद्या को विषय जानकर तब ज्ञात उसके ज्ञाता है आत्मा उसके ज्ञात रूप से उपयुक्त आत्मा का आत्मा का उपयोग हुआ कैसे उसके ज्ञाता रूप से आत्मा कि कि ज्यादा उपयोग था या जिसका ऐसे ना संबंध अविद्या के ऐसी आत्मा का अविद्या संबंध व्यात संभव नहीं है अथवा ऐसी आत्मा अविद्या के संबंध को जानने वाला संभव ऐसी आत्मा अविद्या के संबंध का जानने वाला संभव जब आत्मा का उपयोग किसने हो गया आत्मा का उपयोग हो गया कैसे उपयोग हुआ क्या किसने किससे क्या ट्रीटमेंट किससे कैसा रूप से अविद्या के कैसा रूप से अविद्या के कैसा रूप से अब कब दिशेपेंट जानकारी नहीं जानता अविद्या को भी विद्यवय कर अविद्या के ज्ञात रूप से उपयुक्त आत्मा का जिसका उपयोग हो चुका जो काम में आ चुका ऐसा को आत्मा अविद्या को भी वित्तीय नहीं जानकर उसके ज्ञात रूप से उपयुक्त आत्मा का अविद्या संबंध ज्ञाति भी संभव नहीं है मतलब ऐसा आत्मा अविद्या के संबंध को जाने ऐसा संभव नहीं है देखो मुझे कैसी लगाइए भाषा में देखना अविद्यान अविद्यालय ही ज्ञान करके क्या कहेंगे का ही ज्ञान करके ज्ञा आत्मा का होने के कारण या ज्ञात आत्मा उपयुक्त होने के कारण अविद्या को विद्यपिन ही ज्ञान कर ज्ञाता आत्मा उपयुक्त होने के कारण उपयुक्त होने के कारण अच्छा कई हेतु है ऊपर के ऊपर की कमी का देखना ठीक था ना ही तत्काल क्योंकि अभिज्ञा के ज्ञान के समय था ना तत्काल क्योंकि संबंध का ज्ञान के समय ज्ञाता का जय भूत अभिज्ञा के साथ संबंध का ज्ञान संबंध कित सम्बन्ध कितने था देभूत अभिज्ञा के साथ किसका संबंध है ज्ञात आत्मा का जय भूत अविद्या के साथ संबंध का ज्ञान नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता उसमें हेतु है क्योंकि अविद्या को विन कर ज्ञात आत्मा उपलिप्त हो चुका है ज्ञाता आत्मा उपलिप्त हो चुका है तो यही विज्ञा बोल रहे हैं ज्ञात अविद्या अविद्या का विश्व ही ज्ञान करके ऐसा समझ लेना ऐसा तुम लेना है ना विषय कौन बनी अभिज्ञा विषय कौन बनी है अविज्ञान ये विषय को तो अभिज्ञा बनी है कि अविद्या को अविज्ञा का विशेष तो को विशेष ज्ञाता का उपयोग हो चुका है तो जब ज्ञाता का उपयोग हो गया अविज्ञा को विशेष नहीं जान करके इसलिए ज्ञात आत्मा अविज्ञा के सम्बन्ध को नहीं जान सकता ज्ञात आत्मा अविज्ञा के सम्बन्ध को क्योंकि ज्ञात आत्मा में उपयोग हो गया अविज्ञा को भी शेक्षण जानकर के अब वो अविज्ञा के संबंध को नहीं जान सकता है इसी का स्पष्टीकरण आगे के वाक्यों में आगे के उपयोग हो गया कैसे अविज्ञा को भी श्रेन जानकर तो फिर वो आत्मा अविद्या का संबंध को नहीं जान सकता ज्ञात आत्मा के साथ अभिज्ञा के संबंध को नहीं जान सकता कैसे नहीं जान सकता आगे बोला ना उपका है जैसे आपको एक काम करना है और इनको एक काम करना है तो आप एक काम कर हो करके संतुष्ट करण देखना क्या जातु यहाँ देखना यहाँ जातु ऊंचा अविद्या संबंध से जातु ऊंचा अविद्या ज्ञाता और अविद्या के संबंध को जो जानने वाला है क्या ज्ञाता आत्मा और अविद्या संबंध को जो जानने वाला है ग्रहिता दत्त आत्मा ज्ञात का अविज्ञा था ज्ञाता आत्मा और अविद्या के संबंध को जो जानने वाला है या ज्ञाता आत्मा और अविद्या के संबंध का जो ज्ञाता कितना ज्ञाता बोले ज्ञात आत्मा और अविद्या के संबंध का जो ज्ञाता जो गृहिता ज्ञाता है यह ज्ञाता एक को जान रहा है कि दो को जान रहा है चलिए एक महीने से संखे सम्बंध की ज्ञात आत्मा और अभिज्ञा के सम्बन्ध का जो ज्ञाता के सम्बन्ध को ज्ञाता है वो दोनों का तो ज्ञाता है ना विज्ञा जो जो ज्ञात आत्मा और अभिज्ञा के संबंध का ज्ञाता है किसका किसका ज्ञाता ज्ञात आत्मा और अभिज्ञा के सम्बन्ध का ज्ञाता मतलब जो दोनों के सम्बन्ध का ज्ञाता है वो दोनों संबंधियों का ज्ञाता होगा या नहीं होगा क्या जो दोनों के संबंधों का ज्ञाता है वो दो दोनों संबंध वालों का भी ज्ञापन होगा हस्त का संबंध है तो का संबंध में के ज्ञाता आप है हस्तद्यय का संबंध है तो हस्त व्यय के तो सम्बंध के ज्ञात आप है और यहाँ पर संबंधी कौन हो गए जब आप हस्त संबंध को जानते हैं तो संबंधी हथ भी जानते हैं संबंधी बताइए यही है मतलब पंक्ति लगाना क्या है की ज्ञाता और अविद्या के संबंध को जो जानने वाला और अविद्या के संबंध का जो ज्ञाता यहाँ जो जाता है ना फिर ऐसा पूरा कर लेगा ना सम्भवती ना संभवती आगे लिखा है न पहले लिखा है ज्ञात का विद्या का संबंधी का नवति ज्ञाता आत्मा और अविज्ञा के संबंध का जो ज्ञाता है वह संभव नहीं है जब दोनों के संबंध का व्यासा संभव क्या तद विषय अन्य अन्य तद विषय ज्ञान न समुती अन्य भिन्नम और उसके भिन्न उससे ऐसा लगाना तब क्या तद विषय अन्य ज्ञान न समुभवती और उसको विषय करने वाला दूसरा ज्ञान संभव नहीं है अन्य तथा भिन्नम दूसरा क्या तद विषय और उसको विषय करने वाला दूसरा ज्ञान संभव किसको करने करने वाला वाला संबंध को को दूसरा ज्ञान बताइए संबंध को ज्ञाता के करने वाला दूसरा ज्ञान संभव नहीं है ज्ञान मेरा पंक्ति पर है पहले कहते हैं ज्ञाता अविद्या ज्ञाता और अविद्या के संबंध का जो ज्ञाता का तो ज्ञाता ज्ञाता अविद्या ज्ञाता और अविज्ञा के सम्बन्ध का जो ज्ञाता ज्ञाता आत्मा और अविद्या के संबंध को बेटा ज्ञाता ये जो बाद में ज्ञाता है ये पहले वाले ज्ञात से भिन्न भी रही ज्ञाता आत्मा और अविद्या के सम्बंध का जो ज्ञाता वह संभव नहीं है जानने वाला ज्ञाता जाकर जानने वाला ज्ञान का ज्ञान होता है क्या सब विषय ज्ञान है और उसको विषय करने वाला दूसरा ज्ञान कौन जो बाद वाला ज्ञाता है ना तो बाद वाले ज्ञाता को विषय करने वाला दूसरा ज्ञान बाद वाले ज्ञाता को विषय करने वाला दूसरा ज्ञान अच्छा और उसको विषय करने वाला दूसरा ज्ञान संभव नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर अन्वस्था की प्राप्ति क्योंकि ऐसा माननीय की प्राप्ति होती है कैसे अनावस्था की प्राप्ति होती है आगे देखिए अवस्था दे की प्राप्ति कैसे होती बताते हैं यदि आए थे कमती लगाएंगे इसको दो प्रकार से लगाइए एक दो तो कर लेना ये सम्बधा है ना तो गे संबंध संबंधा यश कहा संबंधा यश के साथ संबंध में जिसका उसे चाहिए तो गय के साथ संबंध किसका होता है का? किसका होता है तो संबंधा गोभी समाप्त करने पर क्या होगा संबंध वाला संबंध रखने वाला लगाइए यदि गे सम्बंधा ज्ञापा की गाय वे के साथ संबंध रखने वाले ज्ञाता का भी ज्ञान यदि गे के साथ संबंध रखने वाले ज्ञाता का भी ज्ञान हो तो अन्य ज्ञाता कल्प्या अन्य ज्ञान की कल्पना करनी होगी ज्ञान देना यदि के साथ रखने वाले ज्ञाता का भी ज्ञान हो, भी हो? तो हो, भी हो के साथ संबंध रखने वाले ज्ञाता का भी क्या हो ज्ञान हो तो इस जो जिसको ज्ञान है वो अन्य ज्ञाता होगा की नहीं होगा पहले वाले ज्ञाता से यदि वे के साथ संबंध रखने वाले ज्ञाता का भी ज्ञान हो तो ये ज्ञान जिसको हुआ है उसका कोई एक अन्य ज्ञाता होगा और वो ज्ञाता पहले वाले ज्ञाता तो हाँ। है अब कहते हैं मतलब इसका अभी जो अन्य ज्ञाता हुआ ना तो जय के साथ संबंध रखने वाले इस ज्ञाता जय के साथ संबंध रखने वाले अन्य ज्ञाता तो कोई अन्य ज्ञाता हो एक मिनट शर्म शब्दों में ऐसा लगाइए यदि ज्ञान के साथ संबंध रखने वाले ज्ञाता का विज्ञान हो तो अन्य ज्ञाता की कल्पना करनी होगी और तब्जा की उस ज्ञाता के भी अन्य जाता की कल्पना करनी होगी उस ज्ञाता के भी अन्य की कल्पना करनी होगी तस्थान अन्य और उस ज्ञाता के भी अन्य ज्ञाता की कल्पना करनी होगी इस प्रकार अनाथा क्या होगी असर होगी अन्य क्या होगी का परिहार नहीं दिया है इस पंक्ति को दूसरी तरफ से लगा लो तो उसमें शासकर में अंतर नहीं आएगा अभी हमने जे गे सम्बन्धा में बोगी सम्मान दिया संबंधा जब के साथ संबंध होता है जिसका मतलब गेह के साथ संबंध रखने वाला यदि गेह के साथ संबंध रखने वाले जाता था भी ज्ञान होता है तो की कल्पना करनी पड़ेगी और फिर उस ज्ञाता का भी अन्न ज्ञाता उसका भी अन्न ज्ञाता और गे सम्बन्ध आता तो अन्य प्रकार से लगाइए आप ऐसा लगाना कि क्या कार्य करेंगे संबंधा संबंधा नहीं क्या यदि ज्ञाता और वे क्या संबंध का भी ज्ञान हो क्या ज्ञाता और जेह के संबंध का भी ज्ञान हो ज्ञाता और जेह के संबंध का भी ज्ञान हो तो फिर भी और जे के संबंध का भी ज्ञान हो, तो ज्ञाता और जे के एक संबंध का ज्ञान हो गया ना? तो ये संबंध भी क्या हो गया हो गया। संबंध भी क्या होगा इसका कोई अन्य ज्ञात होगा उसके साथ संबंध जो पहले वाला आसान है पहले हमने क्या बोला आपको यदि जे के साथ संबंध रखने वाले ज्ञाता का भी ज्ञान हो तो तो अन्य अन्य भी होगी उस का उसका उसका पर नहीं हो सकता है तो अनावस्था दोष से बचने के लिए क्या मानना चाहिए कि ज्ञाता और अविद्या के संबंध का ज्ञान और अविद्या के सम्बन्ध का कोई ज्ञाता नहीं ज्ञाता और अविद्या के संबंध का कोई ज्ञापन तभी बोला न की उससे तत्काले की अभी क्या संबंध के ज्ञान काल में नहीं दस साल का अविद्या के ज्ञान काल में अविद्या से जानते तो जान समय ज्ञाता और का संबंध नहीं जा। तो माननीय था ही ना आगे तो देखेंगे यदि चुना अभिज्ञा ज्ञे चुना तो यदि अविद्यादि अविद्यागे हो वह अन्यथ गेय नहीं यदि चुना अविद्या अन्यथ व सुना अविद्या हो अथवा अन्य कुछ दे हो अथवा अन्य कुछ होता है तथा ज्ञाता है उसी प्रकार ज्ञाता भी ज्ञात ही होता है ये ये ही होता है और ज्ञाता ज्ञाता ही होता है मतलब ये ये ही रहता है ये ज्ञाता नहीं हो सकता है जहाँ ज्ञाता ये नहीं हो सकता ये है क्षेत्र और ज्ञाता नहीं क्षेत्र तो वे वही है देवी रहेगा ज्यादा नहीं वो कहेगा वो ज्ञाता नहीं, नहीं हो पाएगा ज्ञाता अभिज्ञाता तथा कदाचा एवं और सब इस प्रकार अभिज्ञा तथा दुखित धर्मों से या अभिज्ञा तथा दुखित्वी लोगों से दुखित वादी से सुखित रूप क्या रहेगा ज्ञाता तो, तो अब कहने का मतलब है जब ये ही रहेगा ज्ञाता ज्ञाता ही रहेगा तो क्या होगा की जय ज्ञाता का कुछ भी विकास नहीं सकता है क्योंकि अभिद्धवादी ये सब क्या है? ये, है ये सब क्या है ये जो ये है, ये ये है। तो ये ये आग जो आग ना पहले आया था ना कि मरुभूमि का क्या मरुमरी का जल उसर भूमि को अपने स्नेह ऐसी नहीं कर सकता है वही <स्था> तो नहीं है नहीं नहीं संबंध सिद्ध नहीं होता है मतलब क्या हुआ की जब का प्रत्यक्ष नहीं होता है ना संबंध भी सिद्ध नहीं और यहाँ तो बोलते हैं अभिज्ञा तथा दुषित वादी के द्वारा ज्ञात क्षेत्र का कोई दूषित नहीं होता है मतलब ज्ञाता क्षेत्र का कोई विकार नहीं होता है क्योंकि ये ये ही रहेगा और ज्ञाता ज्ञाता ही रहेगा तो ये जो होता है वो विकारी होता है की बिकारी ये बिकारी ही रहेगा और अधिकारी ज्ञा अधिकारी रहेगा ही रहेगा अधिकारी जैसा अधिकारी ही दि रहेगा मतलब गेह में होने वाले जो विकार है वो ज्ञाता विदूषित नहीं करते ऐसा यदि ज्ञाता जय हो जाए तो मानना पड़ेगा कि ज्ञाता जो अधिकारी आत्मा था वो भिकारी भी हो गया यदि ज्ञाता जय हो जाए तो क्या मानना पड़ेगा अधिकारी आत्मा जो ज्ञाता था वो भी हो जीवन लेकिन ज्ञाता जह नहीं होगा जो ज्ञाता नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि मतलब वो जो ज्ञाता आत्मा कभी भी बिकारी गय नहीं हो सकता है अर्थात उसमें किसी भी दोष नहीं हो सकता था था कि क्या तथा और तब इस प्रकार दोषो से क्या ज्ञात क्षेत्र नहीं होता है, ननु दोसा, है यही दोष है क्या यही दोष है की दोष वज्ञाप की दोष युक्त दोष वाले क्षेत्र का विज्ञात होना या दोष वाले क्षेत्र का ज्ञाता होना दोष वाले क्षेत्र का विज्ञाता कौन है तो विज्ञापित किसका क्षेत्र का विज्ञाता तो है क्षेत्र के तो विज्ञापित किसके होगा क्षेत्र जा दोष है दोष होगा ना तो उसमें क्या तो है की वो विज्ञाता है दोष वाले क्षेत्र का विज्ञाता है कोई क्षेत्र के तो उसमें क्या जाएगा विज्ञापित धर्म आ गया क्या गया तो विज्ञापित एक दोष हो गया एक विचार हो जैसे घटका धर्म भी घट रहने वाला क्या है घटस्व <laughs> तो वही आत्मा जो रहता है जो यही एक दो हो गया मतलब तो सिद्धांति कहता ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि अभिकारी विज्ञान स्वरूप आत्मा के ही विज्ञातित्व का उपचार होता है क्योंकि अधिकारी विज्ञान रूप विज्ञान स्वरूप कैसा है है, अधिकारी अधिकारी अधिकारी का दोष नहीं क्योंकि अधिकारी विज्ञान स्वरूप का ही विज्ञापन उपचार से कहा जाता है विज्ञापन से कहा जाए उपचार ऐसी कहा जाता है गैकशन गैकशन कहा जाता है जैसे मौर्व वजन सिंह तो मौर्ग को सिंह कैसे कैसे हाँ उपचार से कहते हैं गौरव से कहते हैं तो वैसे ही यहाँ पर जो माणवत्ता सिंहत्व है ना ये उपचार से है माणवत्ता सिंह उपचार से ही है वैसे विज्ञान स्वरूप अधिकारी आत्मा का जो विज्ञापित तो है वो कैसे उपचार से तो विज्ञापित होता होता विज्ञान आश्रय ज्ञान आश्रय से कहता है ये उपचार से कहा जाता है वास्तव में ज्ञान स्वरूप ज्ञान का आश्रय विद्या का वास्तविक तो है? नहीं हो सकता अविद्यालय है ना अविद्यालय वास्तविक तो नहीं होगा जैसे अभिकारी विज्ञान स्वरूप आत्मा के ही विद्यार्थित्व का उपचार होता है वह उपचार के विज्ञा उसको विद्यार्थित कहा जाता है जो विज्ञात भगवान करते हैं विज्ञाता कैसे ज्ञान कैसे उपचार मात्र उसे अग्नि में अग्नि में सफाने क्रिया का उपचार होता है सफाने क्रिया का ध्यान देना सफाने वाली कौन है अग्नि है तो ताप क्रिया को तो ताप क्रिया कितने है अग्नि में सफाने वाली अग्नि मतलब साफ क्रिया को करने वाली अग्नि साफ क्रिया की क्षेत्र हो रही अग्नि में कहते हैं अग्नि में उत्नि में क्या है उस्तिया उस्तिया तो तो है उसने कोई भी किया नहीं उ तो है पर तो अन्य कोई किया नहीं है जैसे उत्तर से अग्नि में सफाने क्रिया का उप होता है उष्णता मात्र से अग्नि में सफाने क्रिया का उपचार होता है या उपचार से सफाना क्रिया कही जाती है गया। गया। गया। जैसे उत्व होने से उष्णता मात्र है अग्नि में जैसे उत्पाद होने से लिए में उपचार होता है, है।, है। के लिए उसमें उष्णता उस भी उसका स्वरूप है सदर है उसी प्रकार उसी प्रकार अभिकारी विज्ञान स्वरूप आत्मा ने विद्यार्थित्व का उपचार किया है उसी प्रकार अभिकारी विज्ञान विज्ञान में का होता है। मात्र मात्र मात्र से ज्ञान होने समझ यथा अत्र जैसे यहाँ इस अध्याय में जैसे इस अध्याय में भगवान ने क्रियाकार फलात्मक भाव फलात्मक से फल रूप का और कारकत्व का कारक रूप का और फलात्मक फल रूप का है क्रिया रूप का कारक रूप का और फल रूप काूप का छोटा क्रिया रूप का क्या होता है और कारक होता है. और फल रूप का क्या रूप का है फल तो कितने कारक रूप का रहेगी? में फल रूप का आत्मा में रहेगी आत्मा ना तो क्रिया है न ही कारक है न ही फल है जैसे यहाँ पर भगवान के द्वारा आत्मनी स्वतः आत्मा में स्वाभाविक रूप से भी कार्य क्रियाकार से ही क्रियाकारक तथा फल रूपता के अभाव को कहा किसने कहा है अभाव आत्मा में आत्मा ने क्रिया रूपता नहीं है क्रिया रूपता किसने रहती क्रिया में तो आत्मा क्रिया है क्या तो नहीं आत्मा कार्य है क्या कुछ करने वाला है, तो उसने है क्या तो उसमें कार्य रूपता नहीं आत्मा कोई फल है क्या फल रूपता नहीं है क्रिया क्या है जैसे आना जाना है क्रियाएँ है यादगारियाए हैं याद देना कान याद करना दान लेना सभी क्रियाएँ कारक करता कारक कर्म कारक तो आत्मा में तो करता है ना तो कर्म है और फल क्या है आपके स्वर का भी तो आत्मा तो किया है ना ही कारक है और न ही फल है भगवान ने अस्विक दृष्टि का अभावित अध्यारोपित होने के कारण ही अविज्ञा है नविद्या mm -hmm. से अध्यारोपित होने के कारण अविद्या से आरोपित होने के कारण ही आत्मा में क्रिया कारक आदि का उच्चार होता है आत्मा में किया कारक आदि का उपचार मतलब आत्मा में किया रुकता है अर्थात किया है आत्मा में कारक रुकता है अर्थात आत्मा कारक है आत्मा में फल रोकता है अर्थात आत्मा फल है आत्मा में किया कारक और फल का उपचार होता है मतलब उपचार से कहा जाता है क्या आत्मा ने किया है आत्मा चल रही है आत्मा स्थित है ये क्रिया कैसे कही उपचार से और जो आत्मा जो है ना का करने वाला है तो इन का करने वाला करने वाला कौन का कारक का ना? तो कि इस इस है? या, अच्छा। किया तो तो हैं कि इसका होता है हाँ हाँ इनका उपचार किया जाता है वास्तव में ये सब में नहीं है हम अभी क्या बता रहे थे अभी अभी क्या विद्या ऐसी अध्यारोपित होने के कारण ही आत्मा ने क्रिया रूपता कारक रूपता और फल रूपता का उपचार होता है फल रूप फल रुपा कर धन प्राप्ति के लिए क्या किया है याद किया तो उसको धन धन मिल गया पुत्र प्राप्ति के लिए कर्म किया तो पुत्र धन मिलेगा? कुछ प्राप्ति के लिए स्वर्ण धन मिल गया कर्म से दुखा दिन होता है उपचार से होता है कन्या उसी प्रकार को मानने वाला मानता है तो तो तो तो मान वसा ये सभी प्रकार के कर्मी के गुणों से किए जाते हैं नागत्य कष्ट पापम इत्यादि प्रकरणों में कहा है इत्यादि प्रकरणों में कहा है अब देखना तो से उसी प्रकार है हाँ उसी प्रकार यहाँ कहा है ये एवं ये जनता का जो इसको मारने वाला जानता है वो ठीक से जानता है क्या इसका मतलब वो आत्मा क्या है करका नहीं है और करका कौन है किसी के गुण है ना गैक्टिक वो किसी के पास से नहीं लेता है तो क्या लेने वाला कारक होता है नक तो भी नहीं है इत्यादि में कहा गया है तथा का उसी प्रकार कहा गया है क्या कहा गया आत्मा पिया कारक और फल रूपता का नहीं है क्या तथा तथा क्या आत्मा भी तथा और हमने वैसी ही व्याख्या की है जैसे पिया कारक फल रूपता का भाव भगवान ने कहा है हमें वैसी ही व्याख्या तो तो तो की है क्या उत्तरे के प्रकरणों से दर्शे और आगे के प्रकरणों में तो आत्मा में क्रिया कारक और फल रूपा हंत हंत के वह आक्ष है आत्मनी स्वतः तो आत्मा में स्वतः स्वता कर और स्वाभाविक रूप से तो आत्मा में स्वाभाविक रूप से क्रिया कारक तथा फल रूपता का अभाव होने सब जाएगा स्वाभाविक रूप से तो आत्मा में स्वाभाविक रूप से क्रिया कारक तथा फल रूपता का अभाव होने पर किसने अभाव हो गया क्रियाकार रूप का कारक रूप का क्रिया रूपता किसने रहेगी क्रिया में कारक रूपता रहेगी कारक में फल रूपता रहेगी फल में आत्मा क्रिया कारक फल रहेगा तो आत्मा में कुछ नहीं रहेगा स्वता अभाव होने पर क्या और अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है ना और अविद्या के द्वारा अध्यारोप और अविद्या के द्वारा अध्यारोपित होने का अध्यारोपित क्या है ना स्वामिक तो रूप से आत्मा में क्रियाकाराक फल रूप का अभाव है और फैसे प्रति होते हैं ये अध्यारोपित होकर अध्यापारोपित होकर के और अध्यारोपित होने के कारण ये कर्म अध्यधि के द्वारा कर पड़ सकते कर्म हाँ क्रिया द्वारा फल रोकता अध्यारोपित होने पर तो अध्यारोप कौन करेगा अज्ञानी अध्यारोप कौन करेगा अध्यार तो मतलब क्रिया द्वारा फल का कर करेगा अज्ञानी तो अज्ञानी के द्वारा ही कर्म करते हैं कर और अविद्या के द्वारा अध्यारोपित होने पर अविद्वानी अविद्वान के द्वारा कर्म योग्य कर्म होते हैं कर्म अविद्वान के अविद्वान के द्वारा कर्म योग्य होते हैं ज्ञानी के द्वारा करने योग्य नहीं होते हैं इसी प्राप्त ऐसा तो तो प्राप्त होता है सिद्धांति ऐसा है की सत्यम ये बात सत्य है की ऐसा प्राप्त हुआ ऐसा प्राप्त हुआ ये बात सत्य है क्यूँकी आत्मा में क्रियाकारक फल रूप स्वाभाविक रूप से है ही नहीं और फिर स्वाभाविक रूप तो से यदि अध्यारोपित होने पर है तो अध्यय रोप कौन करेगा अज्ञानी तो अध्याय करके जो है ना अज्ञानी ही करेंगे मैं इस क्रिया को करता हूँ <Sancti> मेरे में यह क्रिया है मैं इस क्रिया को तो करूंगा इस प्रकार मेरे में यह क्रिया है का रूप इस को करूंगा इस प्रकार कर तो मुझे फल प्राप्त होगा तो फलता का आरोप अच्छा सत्यम यह सत्य है सब्टें या सब्टें कि ऐसा प्राप्त हुआ ऐसा सत्य क्या और इसे ही और इसे ही इतना ही देव घटा सत्यम पर कहीं यहाँ पर कहेंगे प्रकरण में और संपूर्ण गीता शास्त्र के समापन के प्रकरण में ऐसा लगाना अच्छा समाते न्यो लिखा जाने से या परा इस प्रकार है संपूर्ण गीता शास्त्र के समापन के प्रकरण में गीता शास्त्र के समापन का प्रकरण कैसा है समाते न्यू कुंभे निष्ठा ज्ञानस यापरा इसी सब शास्त्र अच्छा समाते निष्ठा जा ज्ञानस या पा यहाँ इस प्रकार सभी गीता शास्त्र के समापन के प्रकरण में के में मिनट है ऐसा लगाइए सब शास्त्रीय ऑप्शन यहाँ पर संपूर्ण गीता शास्त्र के ऑप्शन के प्रकरण में विशेष रूप से कहूंगा कैसे कहूंगा विशेष रूप से कहूंगा एक मिनट नहीं दोबारा लगाना दोबारा लगाओ लगाओ। में कहाँ या देखो आला वही गौ प्रपंच कि यहाँ पर बहुत विस्तार में लाभ नहीं या बहुत विस्तार से उपरस होते हैं ऐसा बहुत विस्तार से उपरस होते हैं इसलिए इस चीज का उपस किया जाता है या इस व्याख्या का समापन किया जाता है जिस अध की, उस की जो व्याख्या तो थी उसका उपसंघार दिया जाता है लेकिन क्या कौन से इस सब समाप्त क्या ना कियाख्या का उपसंहार करते है देखने के लिए सब सब लोग दोबारा इसको देखना पड़ेगा उसको लगाना पड़ेगा दुबारा लगाते हैं तो आ गया ना इस पर क्या पर शास्त्रो संघार नहीं और संपूर्ण गीता शास्त्र के समाप्ति के प्रकरण में अलग अलग दो क्या समासे ने कौन से निष्ठा ज्ञान किया क्षेत्र का यहाँ पर क्या सर्वशास्त्र उत्पन्ध प्रकरण यहाँ पर कथा संपूर्ण गीता शास्त्र के समासन समाधन के प्रकरण में विशेष रूप से होंगे दोनों ठीक है यहाँ अलग ही बहुत प्रसाय बहुत विस्तार से उत्तर होते हैं इस प्रकार दूसरे अध्याय के माध्यम का उपसंघार किया जाता है अब स्वास्थ्य चलेगा गति होगी चौदहवे से सत्रवे तक तो बिल्कुल एक श्वास में हो जाएगा और इधर भी गति इधर भी गति पकड़ लेगा आजकल कल ऐसी